देवी भागवत सातवां स्कंद चांडाल की आज्ञा से हरिश्चंद्र का स्मशान घाट पर जाना सोनक ने पूछा परम आदरणी सूर्यजी चांडाल के घर जाकर राजा हरिश्चंद ने क्या किया आप मेरे इस प्रश्न का शीघ्र उत्तर देने की कृपा कीजिए सूर्य कहते हैं द्विजर विश्वामित्र के चले जाने पर चांडाल का मन प्रसन्नता से खिल उठा उसने विश्वामित्र को निश्चित रकम दे दी और राजा को बांध लिया तुम फिर झूठ बोलोगे यों कहकर उस चांडाल ने राजा हरिश्चंद्र को डंडे से मारा डंडे की चोट लगने से उनका चित्त चंचल हो उठा उनकी इंद्रियां व्याकुल हो गई प्रिय बंधुओं का वियोग तो उनके हृदय को संतप्त कर ही रहा था चांडाल ने उन्हें अपने घर ले जाकर कारागार में डाल दिया और स्वयं शांत चित्त होकर वह गया अब राजा हरिश्चंद्र का समय चांडाल के घर कारागार में व्यतीत होने लगा उन्होंने अन्न और जल का परित्याग कर दिया था वे निरंतर मन में सोचते थे मेरी दुर्बल स्त्री दया की पात्र है। दिन मुख वाले बालक को देखकर उसे असीम कष्ट होता होगा वह मुझे याद करके सोचती होगी कि राजा हमें बंधन से मुक्त करेंगे धन कमाकर प्रतिज्ञा की हुई रकम ब्राह्मण को चुका देंगे रोते हुए पुत्र को तथा मुझको दे बुलाएंगे तब मैं उनके पास चली जाऊँगी फिर मेरा यह बालक पिताजी पिताजी कहकर रो पड़ेगा तब उसे भी वे बुला लेंगे मृग शावक के नेत्रों के समान सुंदर आंखों वाली मेरी उस प्रिया को पता नहीं है कि मैं चांडाल हो गया हूँ राज्य मेरे हाथ से निकल गया इष्ट मित्र सब अलग हो गए मैंने स्त्री और पुत्र को भेज दिया फिर मुझे चांडालता स्वीकार करनी पड़ी अहो यह कैसी विधि विलंबना सामने आ गई इस प्रकार महाराज हरिश्चंद्र चांडाल के घर रहते हुए निरंतर स्त्री और पुत्र का स्मरण करते रहे दैव के विधान से परम दुखी नरेश के यों चार दिन बीत गए जब पाँचवा दिन आया तब दोपहर के समय चांडाल ने उन्हें कारागार से निकाला और मृत व्यक्तियों के कफन लेने की आज्ञा दी उस क्रोधी चांडाल ने अत्यंत कठोर वचनों का प्रयोग करके बारम्बार डांटते हुए हरिश्चंद्र से कहा देखो काशी के दक्षिण भाग में एक विशाल शमशान घाट है तुम न्यायपूर्वक वहां की रखवाली करो तुम्हें कभी भी वहां से हटना नहीं है इस पुराने डंडे को लेकर तुम अभी वहां चले जाओ तुम्हें भली भांति घोषित कर देना चाहिए कि यह दंड महाबाहु प्रवीर का है सूर्य जी कहते हैं सौनक चांडाल की आज्ञा पाकर महाराज हरिश्चंद्र कफन लेने के लिए स्मशान पर चले गए वह स्मशान घाट काशीपुर के दक्षिण भाग में था वहां मुर्दे जलाए जाते थे अत्यंत दुर्गंधित धुआं निकलता रहता था सर्वत्र भयंकर चित्क होता था सैकड़ों सियार अड्डा बनाए हुए थे गीधों और गीदड़ों से सारा स्थान भरा था सर्वत्र मुर्दे ही मुर्दे दिखाई पड़ते थे चारों ओर हड्डियां बिखरी पड़ी थी दुर्गंध का पार नहीं था आध जले मुर्दों के मुख दांतों से बड़े विभस्त लग रहे थे मृतकों के बंधु बांधव चिल्लाते थे जिससे वहाँ भीषण को मचा रहता था पुत्र मित्र बंधु भाई एवं प्रिया को संबोधित करके मनुष्य कहते हाँ आज तुम हमें छोड़कर जा रहे हो कुछ लोग दादा नाना पिता पोता और बंधु बांधवों को दक्ष करके कहते हाँ कहाँ चले गए आने की कृपा करो प्राणियों के इन हृदय विदारक शब्दों से वहाँ का सभी स्थान सदा भरा रहता था मांस मज्जा मेद के जलते समय साय साय की ध्वनि निकलती थी अग्नि में से चट चटाने का भयंकर शब्द होता था उस समय भय उत्पन्न करने वाला वह शमशान घाट ऐसा जान पड़ता था मानो प्रलय काल ही सामने उपस्थित हो राजा हरिश्चंद्र मुर्दों को देखने के लिए इधर उधर घूमने लगे उनके संपूर्ण शरीर पर मैल जम गई थी यत्र तत्र दौड़ते हुए वे छड़ी के समान ही प्रतीत होते थे इस शव से यह मूल्य मिला पुनः उससे मूल्य मिलेगा यह मेरा है यह राजा का और यह चाण्डाल का इस प्रकार की दुस्तर व्यवस्था में राजा व्यस्त रहने लगे उनके शरीर पर एक ही पुराना वस्त्र था जिसमें बहुत सी गांठें पड़ी हुई थी एक गुदड़ी उनके पास थी हाथ पैर मुख और उधर चिता की राख एवं धूल से दूषित हो हाथ की अंगुलियां तरह तरह के मांस रुधिर और मज्जा से सनी थी अनेक प्रकार के मुर्दों के ही प्रबंध में व्यस्त रहने के कारण उनकी भूख शांत हो गई थी नवे दिन में सोते थे और न रात में ही इस प्रकार महाराज हरिश्चंद्र के बारह महीने सौ वर्ष के समान बीते।